रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक और साधना अतः शास्त्रानुसार यह देखा गया कि विश्व मन का कल्पना जनित यह जगत एक प्रकार से हम लोगों का भी मन कल्पित है क्योंकि हम लोगों का क्षुद्र वश् मन समीभूत विश्व मन के साथ शरीर तथा अवयवादि की तरह अविच्छेद्य संबंध से नित्य अवस्थित है साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि जगत रूप कल्पना पहले किसी समय विश्व मन में विद्यमान नहीं थी बाद में हुई कारण यह है कि नाम एवं रूप अथवा देश व काल रूप दोनों पदार्थ जिनके न रहने से किसी प्रकार की विचित्रता का सृजन नहीं हो सकता जगत रूप कल्पना की ही मध्यवर्ती वस्तुएं हैं अथवा उस कल्पना के साथ वे भी अविच्छेद्य रूप से नृत्य विद्यमान हैं शांत चित्त से कुछ देर विचार करने पर पाठक स्वयं ही इस बात को समझ सकेंगे एवं वेदादि शास्त्रों ने सृजन शक्ति की आदिकारण स्वरूपा प्रकृति या माया को अनादि अथवा कालातीत रूप से मानने की शिक्षा क्यों दी है यह भी हृदयंगम हो सकेगा जगत यदि मन ही हो एवं इस कल्पना का आरंभ काल शब्द से हमें जो बोध होता है यदि उसके अंदर न हुआ हो तो इसका निष्कर्ष यह होगा कि काल रूप कल्पना के साथ ही साथ जगत रूप कल्पना भी तदाश्रय विश्व मन में विद्यमान है हमारा छुद्र व्यष्टि मन दीर्घ काल से लगातार उसका कल्पना को उस कल्पना को देखते रहने के कारण जगत के अस्तित्व में ही उसकी दृढ़ धारणा बनी हुई है तथा जगत रूप कल्पना के अतीत अद्वैय ब्रह्म वस्तु के साक्षात दर्शन से दीर्घकाल तक वंचित रहकर यह जगत कल्पित वस्तु मात्र है इस बात को एकदम भूल जाने के कारण अपने भ्रम का अब वह अनुभव नहीं कर पा रहा है क्योंकि पहले ही यह कहा जा चुका है कि यथार्थ वस्तु तथा अवस्था के साथ तुलना करने पर ही हम भीतर तथा बाहर के भ्रम को सर्वदा समझने में समर्थ होते हैं अतः यह स्पष्ट है कि जगत के बारे में हमारी धारणा तथा अनुभूति आदि ने दीर्घ संचित अभ्यास के फलस्वरूप वर्तमान आकार को धारण किया है एवं उसके संबंध में यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अब नाम रूप देश काल मन बुद्धि आदि जगत के अंतर्गत सभी विषयों के अतीत जो पदार्थ है उससे परिचित होना पड़ेगा इस परिचय को प्राप्त करने के प्रयास को ही वेदादि शास्त्रों ने साधन नाम से निर्देश किया है एवं वह प्रयास ज्ञात या अज्ञात रूप से जिन स्त्री पुरुषों में विद्यमान है उन्हीं को भारत में साधक नाम से संबोधित किया जाता है जगत से अतीत उस वस्तु का अनुसंधान करने का पूर्वोक्त प्रयास साधारणतया अब तक दो प्रधान मार्गों से प्रवाहित होता रहा है उनमें से पहला वह है जिसे शास्त्र ने नेति नेति या ज्ञान मार्ग के नाम से निर्देश किया है और जिसे इति इति या भक्ति मार्ग कहा जाता है वह दूसरा है ज्ञान मार्ग के साधक चरम लक्ष्य की बात को प्रारंभ से ही अपने हृदय में धारण तथा सर्वदा स्मरण कर ज्ञानपूर्वक उसकी ओर नित्य प्रति अग्रसर होते रहते हैं भक्ति पथ के पथिक चरम अवस्था में कहाँ पहुँचेंगे इस विषय में बहुधा अज्ञ रहते हैं तथा उच्च से उच्चतर लक्ष्यों को ग्रहण करते हुए अंत में जगत से अतीत अद्वैय वस्तु का वे साक्षात परिचय प्राप्त कर लेते हैं किंतु जगत के संबंध में साधारण मानवों के अंदर जो धारणा बनी हुई है दोनों पथ के पथिकों को उसे त्याग देना पड़ता है ज्ञानी प्रारंभ से ही उसे पूर्णतया परित्याग करने का प्रयास करते हैं एवं भक्त उसके कुछ अंशों को छोड़ तथा कुछ अंशों को ग्रहण कर साधना में प्रवृत्त होते हैं और अंत में ज्ञानी की तरह उसको संपूर्ण रूप से परित्याग कर एक मेवा द्वितीयम तत्व में उपस्थित होते हैं जगत के संबंध में स्वार्थमय तथा एकमात्र भोग सुख परिपूर्ण साधारण धारणा के वर्जन को ही शास्त्रों में वैराग्य कहकर निर्देश किया गया है नित्य परिवर्तित होने वाले तथा निश्चित मरणशील मानव जीवन में जगत की अनित्यता का ज्ञान सहज ही में आकर उपस्थित होता है अतः जगत संबंधी साधारण धारणा को त्याग कर नेति नेति मार्ग से जगत कारण का अनुसंधान करना प्राचीन युग में मानवों के लिए सर्वप्रथम उपस्थित हुआ था ऐसा प्रतीत होता है इसलिए यह देखा जाता है कि भक्ति एवं ज्ञान ये दोनों मार्ग एक साथ प्रचलित रहने पर भी भक्ति मार्ग के समस्त विभागों की संपूर्ण परिपुष्टि होने के पूर्व ही उपनिषदों में ज्ञान मार्ग की सम्यक परिपुष्टि हुई थी नेति नेति नित्य स्वरूप जगत कारण यह नहीं है वह नहीं है इस प्रकार विचार पूर्वक साधन मार्ग से अग्रसर हो मानव स्वल्प के भीतर ही अंतर्मुखी बन चुका था उपनिषद उस बात का साक्षी है उसने यह अनुभव किया था कि अन्य समस्त वस्तुओं की अपेक्षा अपनी देह तथा मन के द्वारा ही सबसे पहले वह जगत के साथ संबंधित है अतः देह तथा मन के सहारे जगत कारण के अन्वेषण में अग्रसर होने पर शीघ्र ही उसका पता लगने की संभावना है साथ ही जिस प्रकार हंडी के एक चावल को देखने से ही मालूम हो जाता है कि भात अच्छी तरह से पक गया है या नहीं ठीक उसी प्रकार अपने अंदर नित्य कारण स्वरूप का अनुसंधान मिलते ही दूसरी वस्तु तथा व्यक्तियों में भी उसकी खोज मिल सकती है इसलिए ज्ञान मार्ग के पथिकों के निकट मैं कौन हूँ इस विषय का अनुसंधान ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है